वराने और मुक्त वरानसी क्षेत्र में कालवश मत को प्राप्त ब्राह्मण, छत्री, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, मलेच्छ, अन्य संकीन पाप योनी वाले सभी मानव प्राणी, कीड़े, चीती तथा जो भी अन्य मृग पक्षी आदि हैं, ये सभी सिर पर अर्धचंद्रधान करने वाले, त्रिनेत्र तथा महाविशब मल्लि को वाहन बनाने वाले मानव बंकर मेरे कल्याण में पूर् में उत्पन् होते हैं अब क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता है। ईश्वर शंकर से कृता प्राप्त वे सही परण गति प्राप्त करते हैं मुंख को अत्यंत दुल्लभ और संसार को अत्यंत भेषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहां कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है शैले पुत्री मेरे अनुग्रह से वह गति यहां प्राप्त हो जाते हैं मेरी माया से विलोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं अज्ञान से आवृत्त मोह लोग और मुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते वे मन मूत्र और रजोगुण से युक्त नरक के बीच नारम-बार निवास करते हैं सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो गोदान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस को प्राप्त करते हैं जहाँ जाने पर शोक नहीं करना पड़ता वे जन्म मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं मरण को प्राप्त करने वाले की वह होती है जिसे प्राप्त कर पंडित स्वयं को मानते हैं क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह दानों से से ना यज्ञ से और ना विद्या ही प्राप्त की जा सकती है विद्वानों का यह मानना है कि अनेक ब्राह्मण आदि वाले मनुष्यों वर्ण रहित को गृहस्थ व्यक्तियों तथा जो पापों तथा विशिष्ट पापों महापापों से युक्त देह वाले हैं उनके लिए अवमुक्त क्षेत्र वाराणसी का सेवन ही परम है आद्वमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है आद्वमुक्त क्षेत्र परम पद है आद्वमुक्त क्षेत्र परम तत्व है और आद्वमुक्त क्षेत्र परम कल्याण है नैस्थिकी दीक्षा ग्रहण कर जो आद्वमुक्त क्षेत्र में निवास करते हैं उन्हें मैं श्रेष्ठ ज्ञान और अंत में परम पद प्रदान करता हूं प्रयाग पौणेदाई नैमिषारण्य महालय श्री कुरुक्षेत्र छेत्र, नर्मदा, आमरात केश्वर, शालिक ग्राम, कुप जाम्र, स्रेष्ट प्रभास विजयेशान गोकर्ण तथा भद्रकर्ण ये सभी पवित्र तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हैं किंतु जिस प्रकार वाराणसी में मरे हुए व्यक्तियों को परम मोक्ष प्राप्त होता है वैसा अनंत प्राप्त नहीं होता वाराणसी में बृष्ट त्रिपथगामिनी स्वर्ग पाताल एवं भूलोक इस प्रकार तीन पथों में प्रवाहित होने सैकरों जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। गंगा, शाद, दान, तप, जप तथा व्रत वाराणसी में सभी सुलभ हैं, परन्तु अन्यत्र दुर्लभ हैं। वाराणसी में स्थित मनोस्थ ऐसा ज्ञान संत परिश्रम से प्राप्त कर लेता है जिसके सहारे वायु छिजे होकर नित्य हवन करता है यज्ञ करता है दान करता है तथा देवताओं की पूजा करता है मनुष्य पापी हो शठ हो अथवा अधार्मिक हो तब भी वाराणसी में पहुंचकर अपने संसर्ग में रहने वाले सबको पवित्र कर देता है। वाराणसी में जो महादेव की स्तुति करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्त शंकर के गणेश्वर समझना चाहिए। दूसरे स्थान में योग, ज्ञान, संन्यास अथवा अन्य उपायों से हजारों जनों में वह परमपद मोक्ष प्राप किंतु देव देवेश शंकर के जो भक्त वाराणसी में निवास करते हैं वे एक ही जन्म में परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं जहां एक ही जन्म में योग ज्ञान अथवा मुक्ति मिल जाती है उस अवमुक्त वाराणसी क्षेत्र में पहुँचकर फिर किसी दूसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए çünkü मैं वाराणसी क्षेत्र कभी नहीं छोड़ता इसलिए वह आत्म मुक्त क्षेत्र कहलाता है यही गुरुओं में अत्यंत गूढ़ है इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है हे सुभ्रू सुंदर बोहों ज्ञान ब्रह्म और अज्ञान ब्रह्म का साधन रूप ज्ञान में निरत तथा परमानंद की इच्छा करने वालों की जो गति बतलाई गई है वह विमुक्त क्षेत्र में मरने वालों को प्राप्त होती है विमुक्त रूप देह विराट में जिन क्षेत्रों का वर्णन हुआ है उन सभी क्षेत्रों में वाराणसीपुरी अधिक समय है यह विमुक्त क्षेत्र ऐसा है जहां महादव ईश्वर देहांत होने की समय तारक ग का उपदेश देते हैं देवी जो वह पतर तत्व और नाम से कहा जाता है वह बाराणसी में एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है विराट के भहों के मध्य ना के मध्य हरदय में मूर्धा में तथा आदििकक्त में जिस प्रकार स्थित है उसी प्रकार वाराणसी में क्षेत्र प्रतिष्ठित है और केvnd वाराणसी पुरी है वहां अद्भुत नामक नृत्य स्थित है जहां नारायण देव और महादेव दिवेश्वर सुरलोक के अधिपति स्थित हैं उस वाराणसी से श्रेष्ठ स्थान ना कोई हुआ है और ना कोई होगा वहां गंधर्वों एकछों नागों तथा राक्षसों सहित सभी देवता मुझ देवाध देव पितामह की सतत उपासना करते हैं, जो महापापी हैं और उनसे भी जो अधिक पाप करने वाले अतिपाती हैं, वे बारांसी पहुंचकर परम गति को प्राप्त करते हैं, इसलिए मोक्षार्थी को मन पर्यंत बारांसी में निश्चित रूप से निवास करना चाहिए।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 कोई तत्त्वह जानता नहीं है महादेव ने देवताओं ऋषियों तथा परमेश्वरों के समक्ष देवी पार्वती से सभी पापों को विनष्ट करने वाले इस ज्ञान को कहा था जिस प्रकार देवताओं में प्रमुखतम नारायण सेस्ट है जिस प्रकार ईश्वरों में गिरीश महादेव सेस्ट है वैसे ही सभी स्थानों में यह और उपमुक्त क्षेत्र सेस पूर्व जंग में रुद्र की उपासना की है वे ही परम और अद्भुत क्षेत्र नामक शिव के निवास स्थान को प्राप्त करते हैं कल के दोषों के कारण जिनकी बुद्धि उपहत हो गई है वह परमेश्‍ठी के उस स्थान को जान नहीं सकते जो सर्वदा काल रूप और इस पूरी वाराणसी का करते रहते हैं उनका इस लोक और अन्य लोक का पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है यहां निवास करने वाले जो पाप करते हैं काल स्वरूप देव उन सबको नष्ट कर देते हैं लोक की इच्छा से इस स्थान का सेवन करने के लिए जो यहां आते हैं उन्हें मृत्यु के अंतर नहीं लेना पड़ता इसलिए चाहे योगी हो अयोगी हो तथा पापी हो या श्रेष्ठ पुण्यकर्मा हो जैसा भी हो उसे सही प्रयत्नों से वाराणसी में ही निवास करना चाहिए वेद के वचन से माता पिता के कहने से अथवा गुरु के वचन से भी और गुप्त क्षेत्र वाराणसी में आने के विचार का परित्याग नहीं करना चाहिए सूत जी बोले ऐसा कहकर वेद विदुं में सेस्ट भगवान व्यास पुराण शिष्यों के साथ वाराणसी में विचरण करने लगे तीसरी पुरुष पुराणे खटसहस्तायां संहिदायां पूर्व विभागे एकों त्रिशोध्यायः